श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 124 सौ अक्टूबर अट्ठारह अहंकार तथा विद्या का मै श्री रामकृष्ण अहंकार के बिना गए ज्ञान लाभ नहीं होता ऊंचे टीले पर पानी नहीं रुकता नीचे जमीन में ही चारों ओर का पानी सिमटकर भर जाता है डॉक्टर परंतु नीचे जमीन में जो चारों ओर का पानी आता है उसके भीतर अच्छा पानी भी रहता है और दूषित भी पहाड़ के ऊपर भी नीचे जमीन है नैनीताल मानसरोवर ऐसे स्थान हैं जहां आकाश का ही शुद्ध पानी रहता है श्री रामकृष्ण आकाश का ही शुद्ध पानी यह बहुत अच्छा है डॉक्टर और ऊंची जगह का पानी चारों ओर काम में भी लाया जा सकता है श्री रामकृष्ण सहास्य एक सिद्ध ने मंत्र पाया था उसने पहाड़ पर खड़े होकर चिल्लाते हुए कह दिया तुम लोग इस मंत्र को जप कर ईश्वर लाभ कर सकोगे डॉक्टर हाँ थे राम के, परंतु एक बात है जब ईश्वर के लिए प्राण विकल होते हैं तब यह विचार नहीं रहता कि यह पानी अच्छा है और यह बुरा तब उन्हें जानने के लिए कभी भले आदमी के पास जाया जाता है कभी बुरे आदमी के पास उनकी कृपा होने पर गंदले पानी से कोई नुकसान नहीं होता जब वे ज्ञान देते हैं तब यह सुझा देते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा पहाड़ के ऊपर नीचे ज़मीन रह सकती है परंतु जैसी परंतु वैसी जमीन बदजात मैरूपी पहाड़ पर नहीं रहती विद्या का मैं, भक्त का मय यदि हो तभी आकाश का शुद्ध पानी आकर जमता है ऊँची जगह का पानी चारों ओर काम में लगाया जा सकता है यह ठीक है परंतु यह काम विद्या के मय पहाड़ से भी संभव है उनके आदेश के बिना लोक शिक्षा नहीं होती शंकराचार्य ने ज्ञान के बाद विद्या का मय रखा था लोक शिक्षा के लिए उन्हें प्राप्त किए बिना ही लेक्चर इससे आदमियों का क्या उपकार होगा मैं नंदनबाग के ब्राह्मण समाज में गया था उपासना आदि के बाद उनके प्रचारक ने एक वेदी पर बैठकर लेक्चर दिया उन्होंने वह लेक्चर घर पर तैयार किया था लेक्चर वे पढ़ते जाते थे और चारों ओर देखते भी जाते थे ध्यान करते समय वे कभी कभी आंखें खोलकर लोगों को देखते जाते थे जिसने ईश्वर के दर्शन नहीं किए उसका उपदेश असर नहीं करता एक बात अगर ठीक हुई तो दूसरी बेसिर पैर की निकल आती है सामाध्यायी ने लेक्चर दिया कहा ईश्वर वाणी और मन से परे हैं उनमें कोई रस नहीं है तुम लोग अपने प्रेम और भक्ति रस से उनकी अर्चना किया करो देखो जो रसस्वरूप है आनंद स्वरूप है उनके लिए ऐसी बातें कही जा रही थी इस तरह के लेक्चर से क्या होगा इसमें क्या कभी लोक शिक्षा होती है एक आदमी ने कहा था मेरे मामा के यहाँ गौशाले भर घोड़े हैं गौशाले में घोड़ा सब हंसते हैं इससे समझना चाहिए कि घोड़ा वोड़ा कहीं कुछ भी नहीं है डॉक्टर हाष में भी ना होंगे सब हंसते हैं जिन भक्तों को भावावेश हो गया था उनकी प्राकृतिक अवस्था हो गई है भक्तों को देख डॉक्टर आनंद कर रहे हैं डॉक्टर मास्टर से भक्तों का परिचय पूछ रहे हैं पलटू छोटे नरेंद्र भूपति शरद शशि आदि लड़कों का एक एक करके मास्टर ने परिचय दिया श्री शशि के संबंध में मास्टर ने कहा ये बीए की परीक्षा देंगे डॉक्टर कुछ अनमनस्क हो रहे थे श्री रामकृष्ण डॉक्टर से देखो जी ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर ने शशि का परिचय सुना श्री रामकृष्ण मास्टर को बताकर डॉक्टर से यह स्कूल के लड़कों को उपदेश देते हैं डॉक्टर यह मैंने सुना है श्री रामकृष्ण कितने आश्चर्य की बात है मैं मूर्ख हूँ फिर भी पढ़े लिखे लोग यहाँ आते हैं यह कितने आश्चर्य की बात है इससे तो मानना पड़ता है कि यह ईश्वर की लीला है आज शरद पूर्णिमा है रात के नौ बजे का समय होगा डॉक्टर छह बजे से बैठे हुए ये सब बातें सुन रहे हैं गिरीश डॉक्टर से अच्छा महाशय आपको ऐसा कभी होता है कि यहाँ आने की इच्छा ना होते हुए भी मानो कोई शक्ति खींचकर कर यहाँ ले आती हो मुझे तो ऐसा होता है और इसीलिए आपसे भी पूछ रहा हूँ डॉक्टर पता नहीं परंतु हृदय के बात हृदय ही जानता है श्री रामकृष्ण से और बात यह है यह सब कहने में लाभ ही क्या है